वैराग्य का ज्ञान का और प्रतिशत इनों का तीन तीन स्वरूप बता दिए हैं वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि वैराग्य का स्वरूप है जिहासा और वैराग्य का फल है भोग में अधीनता ज्ञान का कारण है श्रवण मणिज्ञासन ज्ञान का स्वरूप है तत्व का सत्य मिथ्या का विवेचन और ज्ञान का फल क्या है हा पुनर्ग्रंथि का अनुदय ग्रंथि का पुनर्नुदय पुनर्भ्यास्त न होना और उपरती का स्वरूप कारण है यमादि यमादि अस्तव जंग है उपरती का साधन है और उप, उपरति क्या है धीनिरोध चित्तवृति का निरोध यही धी का अपने उप्रति का स्वरूप है और उपरति का फल है व्यवहार संक्षा है विचार चल रहा है क्या ये तीनों समान रूपेण मोक्ष कारण है भी गुण प्रधान भाव रहेगा किसा समान्य इत्या प्रधान है बाकी दो गौण है तत्वोध प्रधान सै साक्षात मोक्ष प्रगत प्रदोपकारणावेत वैराग्यो पर तत्व बोध प्रधान कारण है क्योंकि ये वो साक्षात मोक्ष तो प्रदान करने वाला मोक्ष प्रदान प्रदत्वता ज्ञान के उपकारी होने के नाते वे दोनों के दोनों वैराग्य और प्रौन सात में भी तीनों ही परस्पर परसुपयोगी होते हैं अंत में क्या है मोक्ष का अद्वित में ज्ञान ज्ञान ही विदित नान्य एक ही रहा। विदित नान्य प्रमाणे मोक्ष का प्रमुख साधन। षद्राह्मण निर्वेद नाकृत सगुरे वैराग्य पूर्वक गुरु की ओर जा रहा है ज्ञान पाने के लिए अर्थवैराग साधन हुआ और शांतो का पश्ये दान तो पश्चिम हुआ है इसलिए वैराग के रूप प्रति साधन है और ज्ञान मोक्ष साधनों से ज्ञान ही प्रधान हुआ बाकी दो तो गौन हो गया आपने पहले कहा था प्राय़न सावर्तन्ते थे जे तो क्वचित कहा था ना पहले छिहत्तर में श्लोक में दो सौ छिहत्तर प्रायेण सह वर्तुजन क्वचित क्वित कारण महा युग आ गया ऐसे कारण है तीनों ज्ञान काल में पूर्ण रूपेण मोक्ष में भी जी मुक्त स्थान तीनों पूर्ण रूपेण होना है तो महान तपस्वी तो गो पूर्ण रूपेण होगा उप्रति तो भी हो वैराग्य भी हो और ज्ञानानुभूति भी हो, ना हो, ज्ञान होती पूर्ण रूपेण आएगा जवाब बेटा काम <laughs> केवल ज्ञान रहने पर मोक्ष तो हो जाएगा ज्ञान से मोक्ष हो रही है उसमें संशय नहीं यानी वैराग्य और प्रति भाव में क्या होता है व्यवहार में उसको आप देखेंगे पदम की भूखा रहता है पदलाल का पद लाल पदम की इच्छा करता है उप्रति नहीं रहती है प्रवृत्ति परायण रहता है साधु साथ से बहुत सारे लोग है प्रवृत्ति और ज्ञान के बिना केवल वैराग्य उसको तो मोक्ष नहीं होता केवल वैराग्य के वाले को मोक्ष नहीं होता केवल उप्रति वाले को भी मोक्ष नहीं होता तपस्या का फल उनको पुण्य लोग की प्राप्ति होती है वर्णन करेंगे देखो अत्यंत त्रप्यत पक्वेद महत क्वचिच कदाचि प्रतिबध्यतेवाश्चे तीनों तीन अत्यंत पक् कहते हो वो महत फल तपसाप साधारण तपक अनेक जन्म तप स्वरूप अंतिम जन्म कैसा हो जाए पूर्ण वैराग्य है पूर्ण उप्रति और पूर्ण ज्ञान में रिष्ट ब्राह्मी में रहता ऐसे मिलना मुश्किल देखने को मिलना मुश्किल जो हम लोग जन्म का समान तो पुण्य रहा छोटे महाराज जी जैसे संतों तीन पूर्ण वैराग्य पूर्ण उप्रति पूर्ण ज्ञान तीन पूर्ण पल्कि जबरस्ती बिठा रहे थे मन सब्रभाग्य आसम छोड़कर रात रात गायब हो गए देखा गया हमको गद्दी बिठाने जा रहे हैं भाग तो गए फिर जब नया को बिठा दिया, उसके बाद ढूंढ को पकड़ लाए कोई बात तो जब दूसरे को बना दिए हैं आपको नहीं बना रहे हैं। आप आओ बैठो तो सही आप काम से यहाँ रहो कैलाश नहीं बहुत दो बार ऐसी घटना हो गई दोनों बार भाग गए एक बार मध्य प्रदेश चले गए थे नहीं बैठ गए ट्रेन में वो ट्रेन गई दिल्ली वहां उतरे दूसरे किसी किस गए परिपूर्ण दर्शन भी हम सब मिलते तपस्या तो का पता होगा हम लोगों को पुण्य का फल रहा ऐसे संत का हमें दर्शन मिला बड़ा पुण्य होता है तब मिलते हैं तीनों अत्यंत बहत तपस फल बाकी में क्या है दूरी कदाचित प्रतिबद्ध अनेक जन्मों के ज्ञान मिला होगा किसी को किसको वैराग्य प्राप्त है किसी को उपरधि प्राप्त अति क्वचित कभी ज्ञान बाहित हो रहा है तो बाजित हो रहा है कभी ऊपर उपरिपी बाधित होता है हरियाणा हो के बाद भी गड़बड़ है तो उस वजह से क्या होता है उनके तीनों ही परिपक्वस्था प्राप्त नहीं हो पाता और विस्तार करेंगे तो गोस्व अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंग परिपाक्रयाण सहभाव भवती अनेक जन्मों से अर्जित पुण्य के पुंज की परिपाक अवस्था में तीनों का सहभाव की प्राप्ति होती है अन्यथा तो प्रतिबंध का पापानुसार है प्रतिबंधक पाप के अनुसार पुरुष विशेष काल विशेषा कस प्रतिबंधी पुरुष विशेष में काल विशेष के द्वारा किसी न किसी चीज को माने वैराग्य भी प्रतिबंध हो रहा है कभी उप्रति प्रतिबंधित होता हुआ देखने को मिलता है विज्ञान भी प्रतिबंध होता हुआ दिखाई देने है लेकिन उनमें से भी तत्व ज्ञान प्रतिबंध है मोक्षित हो जाए तो मोक्ष नहीं हो सके ज्ञान प्रतिबंधित ना हो वैराग्य चलो ज्ञान पूर्ण ज्ञान रहते मंडलेश्वर बनना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं वैराग्य में कमी है पद में चला जा रहा है निष्ठा है तो कोई दिक्कत नहीं तो इसको मोक्ष हो जाएगा वैराग्य प्रतिबंधित है ना केवल ज्ञान तो है वैराग की कमी जैसे पदे चला गया है राजधान वजह से वो भी गया तो कोई आपत्ति नहीं उपरती की कमी है, व्यवहार कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं में लेकिन को मेंटेन बनाए कर रखे ज्ञान का अभ्यास उसमें जो निध्यासन में कमी ना रहे निरंतर उसका अभ्यास करते रहे तो वैरागिक किंचित कमी भी हो उपरती में कमी भी हो तो भी मोक्ष वैराग्योपरती बो पूर्णे बोधस्तु प्रतिपद्य यस्य पुण्यलोको बला अधिक उल्टा किसी को वैराग्यपूर्ण है उपरती भी पूर्ण है ज्ञान प्रतिपदित हो ज्ञान अनुभूति में उतर नहीं रहा श्रवण हुआ है मनन भी हो रहा है एम निर्दया से नहीं हो पा रहा है वैराग्य पूर्ण है व्यक्ति तो प्रति भी पूर्ण है ज्ञान खरे उतरा नहीं तो उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता यसे तस् न मोक्ष फिर क्या होगा उसे मरने के बाद पुण्य लोगों को पुण्य लोगों की प्राप्ति होगी क्यों वैराग्य तपोभ जो तपस्या किया है तो तब के पुनर् पुण्य लोगों को प्राप्त करके शीन पुण्य पुनर्मर्ति लोग हो जाएगी तरी वैराग्य संपादन निष्फल इत्यासं फिर तो वैराग्य प्रति व्यर्थ हो गया कथित व्यर्थ नहीं हुआ प्राप्त पुण्य प्रदान लोकां श्रीमदांगे श्रीमता जाये गीता बर्बाद नहीं होगा वह आदमी जो वैराग्य से युक्त और ज्ञान पहचानी से पूर्ण के युग ज्ञान पहचानी है वह व्यक्ति का बर्बाद नहीं होता व्यक्ति यहां पुण्य लोग भले जाएगा को समय मारेगा वहां से लौट करके योग भ्रष्ट रूपेण श्रीमता जे, ऐसे घरों में योग भ्रष्ट पैदा होगा डोबर ज्ञान मार्ग बलग करके मुक्त हो जाए यदि भगवत वचना पुण्यलोक प्राप्ति भवदीत्या पुण्यलोक वस्तु बलादीति पर वैराग्यु प्रतिबंध जीवन मुक्ति सुखम न सिद्धती और वैराग्यूप्रति प्रतिबंधित हो जाए तो ज्ञान परिपूर्ण है यानी वैराग्य में कुछ कमी है उपरती में कुछ कमी है तो मोक्ष तो मिलेगा विधेय मुक्ति तो होगी लेकिन जीवन मुक्ति का जो सुख है ना वो पूर्ण रूप में नहीं पाएगा वैराग्य की कमी के कारण से की कमी के कारण से जीवन मुक्तता का जो सुख है वो आनंद का अनुभव उसे नहीं हो पाता है भले मरने के बाद मुक्त हो जाएगा ज्ञान के बल पर इसे कहते हैं वैराग प्रत्युस्त प्रतिबंधे जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्य पूर्णे बोधे तदन्यौद्ध प्रतिबद्ध यदा तोक्ष किंतु किन्तु दृष्टुख नश्यति पूर्णे बोधे तो ज्ञान पूर्ण भी है ज्ञान पच गया है इन प्रारंछ इस तरह के हैं जिसके सेरादू से परिपक्व नहीं उपृति परिपक्वी पद पर प्रतिष्ठान में जा रहा है व्यवहार में जटिल व्यवहार में कीचड़ फंस रहा है तो क्या होगा जीवन मुक्ति का जो सुख है वह अनुभव नहीं कर पाएगा इस व्यवहार जनि दुख वैरागी के मतलब पद जनि जो दुख वो भुगतना पड़ेगा तो दुख है ना अंदर में ज्ञान की कोई कमी नहीं वैरागी का भाव उस पद का मोह के कारण से दुख अमन में सो रहा है हमें कोई योग्य अधिकारी भी नहीं मिला योग्य उत्तराधिकारी भी तो नहीं यूं ही चला गया पद संभालने में आश्रम को बनाने में पैसा बटोरने में अनेक उत्तराधिकारी हमें तैयार नहीं कर पाए एक विश्वास पात्र योग्य अधिकारी तक नहीं मिल पाया सारा जीवन उन्हें लग रहा है कैसे व्यर्थ गया ज्ञान की कमी नहीं व्यवहार में पद के कारण से वैरागी के अभाव के कारण से दुख का अनुभव हो रहा है उपरे के अभाव के कारण से दुख का अनुभव हो रहा है वही कार्य निश्चित ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जो ज्ञान परिपूर्ण है ना तो वो मुक्त जरूर हो जाए, जाएगा मुक्त हो जाएगा जीवन मुक्ति अवस्था में जो सुख जो आनंद होना चाहिए वो नहीं हो पाया किंतु किंतुता किंतु दृष्ट दुखम नारैराग्य का कमी के कारण प्रति कमी कारण से जो दृष्ट दुख है उससे दृष्ट दुख को अनुभव जरूर करता है आप लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि वैराग्य का अवधि क्या है इधर वैराग्यादि नाम अवधि में दर्शे ब्रह्मलोक त्रृणीकारो पूर्ण वैराग्य किसको कहते हैं ब्रह्मलोक को भी के घास के बराबर समझना ब्रह्म लोक फल को भी घास के बराबर सुख घास के बराबर समझा और उपेक्षा कर वो वास्तव में पूर्ण वैराग्य अवधि है ब्रह्म लोक वैराग्यवधिर्मदात्मक प्राप्त दार्ढ्य बोध समाप्य दे वैराग्य का अवधि ज्ञान का अवधि बता रहे पहले वैराग्य का अवधि क्या है ब्रह्मलोक तक के फल को तृणीकारो वैराग्य से ज्ञान का अवधि क्या है देह में अभी रहना देह को पर बोध अब जिस प्रकार से अज्ञान काल में इस शरीर में आत्मत्व की दृढ़ता थी वही चीज वही दृढ़ता अब से हट करके अपने स्वरूप आत्मा में दृढ़ हो जाना ही ज्ञान का है, अवधी अगर किसी भी चीज में आत बुद्ध नहीं सारी चीज हट गया अपना स्वरूप जो पर है ब्रह्म है उसी में आप तो तो तो तो दृढ़ता हो जाना ही ज्ञान का वधि है उपरती का सुप्तिवत विस्मृति सीमा भवेद परमस्य ही दिशा विनिश्चे तारतम्यम अवा के समान जागृत काल में भी सफल व्यवहारों से असंबद्धता विस्मृति का नाम ही उपृति का वधि सुषिप्ति में जैसा आप है सकल व्यवहार का विस्मृति सुष में ही है ना किसी भी व्यवहार हो रहा है क्या न व्यवहार की स्मृति है सुषिप्ति में कोई भी व्यवहार का स्मृति भी नहीं रहती पूर्ण व्यवहारों का व्यवहारों का पूर्णतया विस्मृति है उसे जागृत में रहता हुआ शीर्ष व्यवहार हो तो इस व्यवहारों का पूर्णतः विस्मृत रहना और पूर्णतः असन्न रहना इसी का नाम उपरती का वही है अंदर से यह निश्चय ऐसा अनुभव हो अनुभूति स्थिर रहे कि भाई व्यवहार हो ही नहीं जाए जगत पैदा नहीं हो तो व्यवहार का जगत ही जो जगत और सकल व्यवहार विशिष्ट जगत का पूर्ण विस्मृति जगत का अभाव जैसे तो में जैसे जगत का अभाव है उसी प्रकार से जागरण में रहता अभी प्रार्थना शरीर है व्यवहार हो रहा है सब कुछ होता हो अभी कुछ न दिखाई देना पूर्ण देश का अभाव उसका नाम उपरती का अवधि हम बताते हैं टीवी का विस्तार सारा चित्र चल रहा है पूरा आवाज वॉल्यूम खोल दो मोहल्ले है आपके तो को कोई डांटने लग जाए पूरे मोहल्ले के लोग आप बैठे हुए हैं और आपको सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है स्थिति आ सकती है बस उस स्थिति का नाम उपरित ऐसे भी आज है तो मोक्ष के अधिकारी बना तब तक के सोचा नहीं मोक्ष का मुझे कर्म करना अभी बहुत पापड़े हैं बहुत करना है मेहनत तपस्या बैठे हैं लोग आ रहे जा रहे सड़क पर और आप देख रहे हैं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। आंगी खुली हैं चित्र का प्रति पड़ भी रही है अंदर से ग्रहण नहीं हो रहा है आराम बैठे हुए हैं स्थित कुछ भी आ रहा कुछ ना मन मन भी नहीं है तब तो मन भी है अहंकार भी है सब कुछ है अध्यास मन का रहेगा अभी प्रश्न कहा मन ही नहीं है वहां उसका ज्ञानी के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं शरीर है बैठा हुआ है जागृत में है सब कुछ किसरे दूसरों के दृष्टिकोण से बैठा हुआ है उसके खुद जो अनुभूता अनुभवता है उसके दृष्टि में क्या है ब्रह्मी ब्रह्मी। उसके ना अभ्यास है न मान्य न अहकार है न बुद्धि है न इंद्रिया है न दृश्य है न कुछ भी इसको अभ्यास करना पड़ता है ऐसे लोग गंगा किनारे में नहीं बैठते थे पढ़ेंगे महात्मा क्यों बैठते थे इधर आ रहा है जा रहा है लहर नहीं दिख रहा जल दिख रहा है पहले स्थिति आ जाए तो कम से कम लहर उठ रहा है आपको लहर नहीं दिखाई दे रहा है क्या दिख रहा है जल्द दिख रहा है जल का आदर पृथ्वी दिखाई दे रही है जिस पर जल पैर फिर तनमूलम को ढूंढो वेक करो तब वो भी नहीं दिखाई दे रहा ध्यान करते थे ना बैठ गए चिंतन करते थे दृष्टि ऐसे बनाए इसे कहते हैं ना कि देश बंधो धारणा धारणा गलत समझा क्या देश बंदो धारणा कहते इसलिए पहले याद ये नहीं देखना नाक के कोने को नहीं देखना नाक के कोने के सामने जो खाली जगह उसको देखो काकी मुद्रा फिर कौआ अपने चौथ के किनारा देख सकता है कभी नहीं देख सकता ये क्या कहना बेचारे और वो जब बीच वाला लाने की कोशिश करेगा इधर वो जब इधर लाने कोशिश करेगी कोना देखने के लिए चौकी को वो पीछे लटक जाता है वो गोलक है। यदि इधर रहेगा तो बाहर उधर देखता है वो और बीच के तरफ कोशिश कर तो पीछे फंस जाता है और थोड़ा इधर कर इस गोलक में आ जाएगा इस क्षेत्र में और यहां देखने लग जाएगा समझ से इसके सामने यह है दो गोलक एक आम है गोला एक काका गोलक नहीं इसलिए बोलते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं दो छेद है एक आंख के अंदर वही इधर उधर उड़कता यूं कर दे देर आ जाएगा छेद में यूं कर दे इस छेद में आ जाता है इसी जब सोता कैसे करता है वो आंख यू कर दे एक तरफ और जो छेद के अंदर कोई कीड़ा घुस न जाए तो अपने जो पंख यू लगाया जाता अपने जो है तो जो पंखा होता है ना पंख लगा सोता है इसके अंदर कोई घुसेगा नहीं, नहीं क्योंकि वो बना हुआ छेद बंद है इधर का छेद खुला रहेगा यहाँ कीड़े घुस जाएंगे इसी उसको बंद करें सो आंख खुला रहता है दिखता कुछ नहीं होता सो जाता है योगी है कवर भी कम योगी नहीं है आंख खुला रहता है देखो तो कैसे कुछ नहीं दिखता उसको सो जाता है तो बुस के लिख देखते हम लोग काकी मुद्रा बोल बोलते उसमें आपको ये नहीं दिखना है इसके सामने का हिस्सा खाली जगह उस, उस आदमी देखना कोई चीज हर कोई दिख लिया गए काकी मुद्रा नहीं हो रही है नाक तो काकी मुद्रा नहीं हो रही कुछ भी दिखाए तो काके मुद्रा नहीं हो रही है काकी मुद्रा का मतलब कुछ नहीं दिखा सबसे कठिन मुद्रा है ना से तो कर लेंगे नाशिकर मुद्रा इसको देख रहा है जब भी दोनों के दिखाई देना आपकाशी मुद्रा भी लोग कर लेते हैं काके मुद्रा बड़ा कठिन होता है इसका अभ्यास करना होगा धीरे धीरे बाद में क्या करो बाद में दूर देखो तो दूर का खाली जगह देखो हम लोग जा रहे उसको मत देखो उनके सामने जो खली है बीच उसको देखो तब क्या होगा लोग आते जाते रहे हैं, तो भी आपको तो कुछ ऐसा नहीं होता कौन है कौन को पता ही नहीं क्यों तो आप देखेंगे देखे देखे है। है। ऐसे करते करते क्या होगा आप वस्तु को देखते रहे हैं, तो भी नहीं मिलता है अवधि वही है के समान पूर्ण दया जागरता में भी सकल व्यवहार प्राथम से हो रहा हो तो भी आपका कोई संग नहीं है अतय कोई दृश्य नहीं है कोई स्मृति नहीं है तो इस दिशा से इस तरीके से विनिश्चय अपना निश्चय कर लो तारतम्यता के बारे कौन कहां तक पहुंचा का हुआ है क्या है तारतम्यम अवांतरम विनिश्चय अना तत्वोध अवताम अपनी रागालिम उपलम्बा तत्वबोधि बोध वाले जो लोग हैं उनमें भी रागालिमत्व का विषमता देखने को मिल रहा है भी दिख रही है। ज्ञान से मुक्ति तुम इस न न तुम, न तुम इसे ज्ञान मुक्ति है संभव तो है। हो गया ज्ञानोत्तर काल में जो राग द्वे से दिखाई देता है कि पहले बता चुके हैं प्रारित हो रहा है कदाचित क्वित कसित होता है बता चुके हैं ज्ञान भी किंचित होता है मुक्ति के में प्रतिबंध को नहीं बनता वजह से जो राग द्वेशंच व्यवहार काल में दिखाई दे रहा हो ज्ञानियों का शरीर में वह ज्ञानियों के शरीर में दिखाई देता हो राग द्वेश मुक्ति में प्रतिबंधक नहीं होते हैं क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो चुका है विधेयक मुक्ति का धैर्य परिपक्व हो चुका है ये जो रहा है ज्ञानोत्तर काल में कर्म के वजह से हुआ यदि है तो यद्यपि होता नहीं है ऐसे यदि है तो पराक्रम के वजह से मानव और मुक्ति के लिए प्रतिबंधक नहीं होगा तो न शास्त्रार्थव्य शास्त्रों के में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए कर्मता वर्तन ते शास्त्रार्थे भ्रमित न पंडित पंडितों के द्वारा शास्त्र के अर्थ कभी भ्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि आरम्भ के अंदर विविधता हर व्यक्ति ज्ञान वैराग के रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर रहा है हर एक साधक एक ही प्रकार की साधना करके स्थिति को पहुंचा हुआ नहीं है अलग अलग साधना कर रहे हैं कोई राम नाम करते हुए पहुंचा कोई कृष्ण नाम लेते हुए पहुंचा कोई शक्ति नाम लेके हुए पहुंच रहा है है ना और सबकी अपनी अपनी उपासना की पद्धति अलग अलग रही है उसके अनुसार वासनाएं अलग अलग हो रहे हैं और जिन वातावरणों में रहकरों ने पूर्व जन्मों में साधना की है उसका भी असर होता है प्रारुद्ध कर्म जो बना अंतिम शरीर का वो हर एक ज्ञानी का एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है वह प्रार्मानी ज्ञानी ज्ञानी के शरीर में भिन्न भिन्न होता है इसे आरंभ कर्म की नान कारण से बुद्धों में भी मैंने ज्ञानियों में अन्यथा अन्यथा एक ज्ञानी को आप देख रहे हैं जैसे बता रहा था ना एक कैसे था वो बिल्कुल पहाड़ में थे और दूसरे ज्ञानी एकदम मस्त आश्रम में है वस्त्र पहन रहे हैं लोग सेवा कर रहे हैं भगत जगतारे पूजा करके जा रहे हैं मस्त बैठे हुए हैं, और किससे कोई लेनिप्त भाव ज्ञानी दोनों हैं, है एक दो एकदम नंग गड़ बैठा हुआ न सेवा है न फुलाने वाला है न पिलाने वाला पूजा करने वाला कुछ नहीं और ये सब कुछ रहते हुए लेंगे नहीं बिल्कुल विपरीत दिख रहे दोनों दोनों महात्मा को देखा हंड्रेड व्यवहार में बिल्कुल अलग दिख रहे हैं और दोनों के ज्ञान की अवस्था में वैराग्य की अवस्था में उपर्ति की अवस्था में कोई अंतर नहीं आंतरिक जो वैराग्य उपरि और ज्ञान में कोई अंतर नहीं दिख रहा है बिल्कुल आकाशवाद आ जाता है आजकल भी स्तर के लोग मिलेंगे आप ज्ञान की भी पूर्ण है दंडा दंडी नंबर दो वाला तो अभी भी ऐसी बात नहीं जब दृष्टिकोण अपनी दृष्टि पर डिपेंड है निर्भर तो रहो शास्त्र के अर्थ में इसलिए वर्तन को देखता हुआ पंडित न भ्रमित्रमित नहीं होना चाहिए कित प्रतिबद्धाव्य फिर क्या निश्चित कर लेना चाहिए स्वस्व कर्मानुसारेण वर्तनताम ते यथा तथा योध स्थिति भले ही वो यथा तथा वर्तनताम अपने अपने प्राण कर्मानुसार उनका शरीर जैसे जैसे व्यवहार करते रहे लेकिन इतना निश्चय है उनके अंदर विद्यमान जो बोध है वह समान साम मुक्तिशिष्ट उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं उनके उपरति में कोई अंतर नहीं उनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं उनकी जीवन मुक्तिता का अनुभूति में कोई अंतर नहीं सर्वेश ब्रह्म अहमस्मी ज्ञानम एक निरवि ब्रह्मेण अवस्थान सामन सर्वेश ब्रह्म अहम अस्मृति सभी के भीतर में अद्भुत एक ब्रह्म रूपा ब्रह्म मही हूं ऐसा मनुष्य बना रहता है एकाकार निरवत्य ब्रह्म रूपेण सर्व उपाधि रहित ब्रह्म रूपेण स्वयं की अवस्थिति को सभी उपाधियों में सब उपाधि रूपेणा में और उपाधियों का दृष्टांत रूपेणा में स्वयं को देखता है उपाधि का अधिष्ठान ब्रह्म भी मई हूं कल्पित उपाधियां भी मई हूं उन उपाधियों में चेतन भाषित होने वाला भी मई हूं मेरे कुछ भी नहीं है जैसे पट पठ द्रिश्ट, चित्र ही चित्रपर्ण भाषित हो रहा है पट पर ही आभाषित है ना वो और चित्रों में जो राजा भेद है वो भी पट ही है पटशाल कुछ नहीं है इफरे दृष्टांतम दःम तथा समाप्त करते दे कवि प्रकरणस्य सः तात्पर्यं संक्षिप्त प्रदर्शय जगतचित्रं स्वचैतन्ये पटेचित्रं इवार्पितं मया तुदुपेक्षैव चैतन्यं परिश्यता जगतचित्र जगत क्या है चित्र कहां ये जगत रूप चित्र स्वचैतन्ये पटे जैसा पट में चित्र होता है वैसे एक पट यहां क्या है स्व ही पट है और स्वचैतन्य रूपा पट में जगत रूपा चित्र उल्लिखित है चित्रमिव अर्पित पटे चित्रम अर्पिता जैसे पट में चित्र अर्पित है स्व में जगत रूपा चित्र खित्र। अर्पित है किसके द्वारा अर्पित है पट में चित्र किसने अर्पण के कलाकार ने यहां कौन है माया माया के द्वारा अर्पित इसलिए उसकी उपेक्षा कर तो क्या हो जाएगा चित्र नहीं रहेगा रह मायावी की उपेक्षा कर दिया तो, माय तो माया कहा रहेगा जाएगा माया माया भी सब माया के कारण से मायावी ही है माया की उपेक्षा हो गई तो मायावी तभी खत्म हो गया आपके लिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं अभिविर संयासी है और अगर लोग बताए महाराज चलो चलो चलो वहां पर आया बहुत बढ़िया माया दिखा रहा तो माँ तो भागे भागेगा क्या माँ तो ठीक है दुनिया माया देख रहा हूं। इसे है, उपेक्षा ही तो करेगा तहमाया की उपेक्षा कर दो माया तद उपेक्ष माया और माया का कार्यपुदा जगत इसकी उपेक्षा कर दो तो क्या परिशेष रहेगा चैतन्यम परिशेष्यदम आपने सरल चैतन्य तो कोई परिशेष रूप में अनुभव करते रहना इस ग्रंथ ये जो दो सौ श्लोकों का ये ग्रंथ था चित्रदीप प्रकरण इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो भी मुक्ति हो जाएगी भैया चिंता नहीं इसमें सारा वेदांत समझा दिया है यदि तो दिमाग बैठ जाए ठीक ठाक चित्रदीप तो भी मुक्ति हो जाएगी सारा जगत से वे हो जाएगा उप्रति हो जाएगा इसलिए कहते हैं चित्रदीपम इमितम ये अनुसंधन दे भी जगत चित्रम ते मुह्य पूर्ववत स्पष्ट पर पश्यतोपी जगत चित्रम बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली जगद रूप चित्र दिखाई देते हुए भी पश्यंतोपी जगदापन चित्रम न मुह्यंती पूर्वक पहले जैसे उस चित्र में आसक्त नहीं क्योंकि आप अधिस्थान में बैठ गया है आप चित्रों का महत्व ही नहीं रह गया दिखाई देते चित्र तो भी किसी भी चित्र के मोह नहीं आपकी निगाह स्क्रीन में जितना भी चित्र है बढ़िया से बढ़िया चित्र आ जाए आप इष्ट का चित्र आ जाए तो भी आप आसक्त तो नहीं होंगे विमालो में ये भी चित्र है, अधिष्ठान निगाह टिक गया ना चाहे उसमें तो रामायण आ रहा है चाहे महाभारत आ रहा है टीवी में, क्या पड़ेगा? आपको चित्र ही है असली तो टीवी है स्क्रीन है वो उस में एक बार निगाह बैठ जाए फिर उसके बाद कोई भी चित्र है चाहे आप अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो आप कोई मोह मोहासत नहीं होता इसलिए कहते हैं जो लोग चित्र दीप प्रकरण को नित्य अनुसंधान करेंगे बुद बुद्धिमान निश्चित रूप व्यक्ति जगत पश्चोपी इस जगत को देखते हुए प्राप्त कर, करते हैं इस प्रकृति विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी में चित्र प्रकरण पूरा हो जाता है और विद्यारण्य मुनि विरचित शट प्रकरण समाप्त हो जाते यही तक विद्यारण्य मुनि विद्यातीर्थ का इतना ही इससे आगे जो नौ प्रकरण है इनके गुरु और बड़े भाई भारती करते प्रकरण छोटे भाई ने बनाया विद्यारण्य मुनि विद्यार्थ उनका नाम था विद्यारण्य तीर्थ विद्यारण्य तीर्थ नाम था विद्यारण्य मुनि कहा करते थे तो विद्यारण्य तीर्थ छोटे भाई बड़े भाई भारती थे दोनों भाई थे पहले राजा के यहाँ मंत्री थे छोटे भाई बड़े भाई सन्यासी वो श्रृंगेरी पद पद पर श्र शाचार्य बन गए फिर ये भी मंत्री पद पर रहकर विरक्त हो गए फिर ये भी सन्यासी हो गए उनसे भी इच्छा ले लिया गुरु चले भी हो गए भाई, भाई भाई भी सायन और माधव बड़े भाई ने चारों वेदों पर भाष्य लिख दिया और छोटे भाई ने सब दर्शनों पर व्याकरण पर अनेकों ग्रंथ बनाया माधवी धातुवृत्ति इनका है पूर्व व्याकरण पर माधवी धातुवृत्ति जिम्मेन्याय माला सार इनका बनाएगा माधव का इसे सब लिखे हैं पूरा अपना बड़े, बड़े भाई का नाम सबका नाम मंगला संग दिया और सभी दर्शनों पर इन सब कुछ समझ ग्रंथ बना होगा और अंत में पूरा संन्यासर उन्हें विद्यारण्य तीर्थ नाम हो भारत दीक्षित जब उन्हें छह प्रकरण बनाकर के अपने बड़े भाई एवं गुरु को सौंप दिया हम एक प्रकरण वेदांति बनाए हैं पंच विवेक और एक गीत ज्ञान के लिए पंच विवेकों को मैंने बना जब देखा उन्हें पढ़ करके इतना गदगद हो गए कई हाथों में बहुत कमाल कर दिया बहुत गजब बना दिया लेकिन मुझे विद्यार्थी शिष्य भी उन्होंने कहा गुरुदेव आप आदेश करो जितने हिस्से में कहो गुरु ने सुने किस कर दूंगा नहीं, नहीं, नहीं मैं कर दूंगा विस्तार कर विस्तार करना मेरा काम है ये गुरु की कृपा शिष्य खुद शिष्य के ग्रंथ पर छह प्रकण वाला ग्रंथ पर नौ प्रकण लिख दिया कमाल गुरु की कृपा हो देखते हैं चेला का महत्व मेहनत ऐसे गुरु प्रसन्न हो जाते जाता है तू क्या लिखेगा मैं इस पर व्याख्या लिखता आगे का नौ प्रकण छह प्रकण पर व्याख्या है ऋषि का विस्तार इन्हें को लिया, और उस की क्या जगह समझा उन्हीं बातों को तृतीय प्रकरण दे रहे मैं पर तीज़ तीज़ को दो सौ नब्बे श्लोकों में किया दो सौ अंठानबे श्लोकों में बनेंगे आठ श्लोक बढ़ा के करेंगे प्रकरण आगे और भी तीन दिन प्रकरण पंचानंद प्रकरण बनाएंगे नौ प्रकरण भारत के और इन दोनों का शिष्य था रामकृष्णी का लिख रहा है तो मुनीश्वरों दोनों मेरे गुरु हैं दोनों से पढ़े लिखे और दोनों के बराबर दोनों के ग्रंथ पर उन अकेले ने दोनों ग्रंथ पर टीका कर छह प्रकरण पर भी उसने टीका किया है आगे नौ प्रकरणों पर भी उसने टीका किया है स्वयं पंक्तियों से पता लग जाएगा बता दूंगा देखो पहले मंगलाचरण सप्तम एम प्रकरण अखंडानंदा शिवाय गुरवे नमः शिष्य ज्ञान तमोध्वंस पटवर्कनिमूर्त अखंड शिवाय गुरवे नमः गुरु क्या है साक्षा शिव और क्या है अखंड आनंद अखंड आनंद नित्यानंद स्वरूप कल्याण स्वरूप मोक्ष मोक्षरूप शिव वही हमारे गुरु हैं उनको हम हमारा तो गुरु ब्रह्म ही है ना भगवान में क्या आत्मविधु आत्मा रूप गीता में कहा आत्मा ही बंधु आत्मा रूप बन जाता है और चलिए वास्तव में आत्मा ही गुरु है आप खुद में परम ब्रह्म गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है गुरु साक्षात परम ब्रह्म वास्तव में परम ब्रह्म में गुरु है ये सब शरीरों को गुरु नहीं मानना शरीर एक निमित्त मात्र है आप एक पद्धति में प्रवेश करने के लिए एक परंपरा प्र, में प्रवेश कर दिया एक साधना में प्रवेश करा दिया ये उपाधि का इतना ही काम है इस उपाधि से चिपको मत जो उपाधि से मोह पड़ेगा ना मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु उपाधि के पीछे पड़ा रहेगा उपाधि तो मरना ही है जो गुरु का जो किसी का मरना है तुखियोगा ये ठीक नहीं शरीर जिस शरीर के माध्यम से दीक्षा प्राप्त होता है चाहे मंत्र चाहे कुछ है उस शरीर को गुरु मानकर मत बैठो कभी भी नहीं वो शरीर गुरु नहीं होता सिर्फ तो मरणशील है मरेगा वो तो वो तो गुरु क्या क्या होगा गुरु कौन है उससे विद्यमान जो ब्रह्म है साक्षात जिससे कृपा आपको प्राप्त गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म जो आत्मा है वही गुरु आत्मा ही गुरु होता है और इसलिए कभी उसी दृष्टि से देख रहे हैं गुरु को भी और कह रहे हैं क्या अखंड आनंद उपाय शिवाय गुरु अर्केंदु अग्नि मूर्त सूर्य भी है वो चंद्रमा भी है वो अग्नि भी है तीन उपमा दे दिया गुरु क्या है अर्क इंदु अग्नि मूर्त अर्क बने सूर्य हिंदू मने चंद्रमा अग्नि मने अग्नि क्यों ऐसे कह रहे हैं तीन से तीन विलक्षण कार्य आप देख सकते हो सूर्य अंधकार को नाश करता है और चंद्रमा अंधकार में भी चमकता है दोनों विलक्षणकार सूर्य अंधकार को नष्ट ही कर देता है और चंद्रमा अंधकार में चमकता हुआ रहता है सूर्य ताप देता है चंद्रमा शीतलता प्रदान करती दोनों में अत्यंत वृद्ध स्वभाव वाला और साथ साथ अग्नि क्या करती है सभी का पावक है अग्नि का नाम ही है पावक पवित्र करती है अब इनकी उपमा लेना है आपने यहां क्या लेंगे अपने अंदर अपने अंदर भी तीन चीज है अज्ञान है अंधकार के समान उसको नाश करने के लिए ज्ञान रूपी अर्थ की जरूरत है जरूरत है अपने अंदर संसार का त्रिविध ताप है करने के लिए चंद्रमा की शांत शीतल किरणों के अपेक्षा और अपने अंदर पाप रूपा दोष है जिसको जलाकर अग्नि पावक पवित्र कर है तीनों ही गुरु के अंदर ते गुरु अर्थ भी है कि तो ज्ञान देकर के आपके अज्ञान को नाश करता है और गुरु इंदु चंद्रमा भी है क्योंकि आपके त्रिवृत तापों को समन करके शांति शांति को प्रदान करता है और गुरु अग्नि भी है क्योंकि आपके सगल पापों को अपने दृष्टि से नष्ट करने की करता है जिसका प्रसन्न हो गया गुरु उसके सारे पाप सारा बल सारा दोष एक क्षण में खत्म हो जाता शंकराचार्य जी क्या है? ंग बन ये त्रोटकाचार्य का स्मरण किया ये सब उनके अपमान कर रहे थे ए, नहीं आया तो क्या पाठशालाओ पदपादाचार्य तो जोड़ दिया पाठशाला ही नहीं आया तो नहीं वो क्या अनपढ़ अंगूठा चार पढ़ना भी नहीं आता था त्रोटकाचार्य बस स्मरण जब उनको लोगों ने ऐसे सेवक के बारे में कहा पदपादाचार्य्वराचार्य अस्तामल काचार्य तीनों पठ आगे बढ़ाओ नहीं जब तो वह नहीं आया जोर देता बंद किया बस उसका सारा जो प्रतिबंध था ज्ञान था त्रुटकाचार्य के हृदय में जो दोष था जो मल था सब क्षण भर में खत्म और नाचते गाते हुए के सीढ़ियों को चढ़ता हुआ वेदांत को बोलते हुए संस्कृत श्लोक नया छंद जो आज तक तो दुनिया में थी नहीं त्रोटक उनके नाम छंद आरम तो हो गया त्रोटक छंद गाने छंदे सुंदर घबरा सभी क्या होगा? हो रहा है हम तो, तो कमाल कर रहा है क्या सुना रहा है विलक्षण छंद में गा रहा है जिस छंद को पहचान नहीं पाए क्या है? किस छंद में गाया जा रहा है छंद बना लिया कितनी कहां से आ गया अचानक गुरु यदि तो तो पहले क्यों नहीं गा पाए थे गुरु वो है जिसमें अर्थ ता भी है इंदुता है अग्नि का अज्ञान को भी नाश करते त्रिवृत ताप भी नाश करते इंदू के समान अज्ञान का नाशक है अर्क के समान अज्ञान रूपी अंधकार का नाशक है अर्क के समान तापों के नाशक है इंदु के समान पापों के नाशक है अग्नि के समान सगल दोषों के नाश, आप भी के दोष क्या तो सकल सगल आवरणमल दोष जो है इसका नाशक है अग्नि इसे कहते हैं अर्दा अर्द्निमूर्त क्यों शिष्य अज्ञान तमोध्वंस पटु शिष्य में विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वंस करने में जो पटु है ऐसा होते हुए अर्क इंदु अग्नि अग्निवत मूर्ति रूप धारण करके गुरु विद्यमान तो ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं है ना निर्गुण निराकार है निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अग्नि इंदु अर्थ के समान एक मूर्ति में तीनों गुणों को युक्त होकर के संपन्न होकर सामने समग्र में विद्यमान है ऐसे जो गुरु के लिए मेरा कौन कह रहा है सब? सर कहरा वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोार्द निवारतुरो देया विद्या महेश्वर और भारतीय तीर्थ ज्यादा अपने गुरु को विद्या तीर्थ मान जिसको मतलब लगता है विद्यार्थी ज्यादा पढ़ाई लिखाई था भारतीय तीर्थ बहुत ही कम किए इसे विद्याचित्व के लिए अलग से श्लोक बना दिया वेदार्थ का प्रकाशन के द्वारा हृदय में विद्यमान अंधकार को नाश किया हमारे गुरु ने हाथम तमो निवार हृदय में जो अध्यास रूपा अंधकार था उसको मिटा दिया यह सूर्य रूपा गुरु ने किसके द्वारा वेदार्थ रूप प्रकाश के द्वारा गुरु रूपा सूर्य क्या प्रकाश है वेदार्थ रूपा प्रकाश सूर्य है उस सूर्य का प्रकाश क्या है वेद का तद द्वारा क्या करते हैं हृदय विद्यमान अंधकार को नष्ट कर दे अध्यनात्मक अंधकार को नष्ट करते हैं और पुमरता चतुरोदया चतुर्त पुमर्थ नहीं दे रहे केवल मोक्ष चारो पुरुषार्थ प्रदान कर मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ भी प्रदान कर ऐसे ज विद्या महेश्वर मेयात आशीर्वाद नाश्रलिंग हमें आशीर्वाद करें ताकि हमें चारों प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि हो जावे ना श्री भारती विद्यारण्य मुनीश्वर क्रियते तृप्तिदीप से व्याख्यान गुर्रहा श्री भारती तीर्थ और विद्यारिण्य मनीश्वर दोनों को नमस्कार करके तृप्ति दीप नाम ग्रंथ का व्याख्यान जो करने जा रहा हूँ कैसे कर रहा हूं गुरु अनुग्रह गुरु के अनुग्रह से ही मैं व्याख्यान करने में समर्थ होकर के व्याख्यान करने जा रहा हूँ ऐसे तृप्ति दीपाक्यम प्रकरण आरभ बाढ़ श्री भारती तीर्थ गुरु हो श्रुति व्याख्यान रूप तद व्याख्या श्रुति माधो पठती ना स्पष्ट कौन बनाए प्रकरण श्री भारद्वाज तीर्थ गुरु तृप्ति द्वीपा के प्रकरण को आरंभ करते हुए भारती तीर्थ नाम गुरु ने क्या किया सबसे सब पहला श्लोक में उस मंत्र को संग्रह किया जिस मंत्र का व्याख्यान के लिए यह प्रकरण को बनाया जा रहा है तस्वीर श्रुदी व्याख्यान रूप केंगे तृप्ति द्वीप प्रकरण क्या है श्रुति का व्याख्या है जैसा पितृद्वीप्रकरण सा का व्याख्या पर ृपति प्रकरण यहाँ वृदानिक श्रुति का व्याख्या करते अतएव क्या क्या उन्होंने तद व्याख्यम श्रुति इस प्रकरण के द्वारा व्याख्ययी होता जो श्रुति है उस श्रुति को आदो पठ दी सबसे सब पहले उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं आत्मा चेत विजानी अयमस्मी पुरुष किमिछ कश्य का शरीर मनुसंजरे एक मंत्र का आठ में विभक्त कर देंगे आठ टुकड़ों में और व्याख्या करना अलग अलग, अलग, अलग अलग फिर वाद्य अर्थ निर्णय दे पहले पुरुष की व्याख्या करेंगे तीन से तीसरे श्लोक से आठवें श्लोक तक पुरुषद की व्याख्या है फिर अश्वी इसकी व्याख्या करेंगे पूर्वार्थ में ना अस्मि की पुरुषा, पहले पुरुष का व्याख्या किया तीन से आठ फिर अश्मी की व्याख्या नौ से अठारह उसके बाद अयम अयम की व्याख्या करेंगे 19 से 57 तक 19 टू तो फिफ्टी से 57 तक क्या करेंगे अयम को व्याख्या करेंगे विजानियात चौथे नंबर में इसको दो हिस्से में लेंगे पहले अट्ठावन से तिरासी तक एक बार ले लेंगे कि दोबारा छियानवे से एक सौ चौतीस तक दो बार लेंगे विजानिया की व्याख्या चौथे नंबर पहले पुरुषा का तीन से आठ दूसरे में अस्मी का नौ से अठारह तीसरे में अयम का उन्नीस से सत्तावन ठीक और ये जो उसके बाद चौथे का विजानियात को दो बार अलग अलग लेंगे अठावन से तिरासी और छियानबे से एक सौ चौतीस बन जाएंगे आत्मानंद की व्याख्या आत्मानंद की व्याख्या चौरासी से पंचानबे देता। ये जो बीच वाला है ना आत्मान की व्याख्या करेंगे फिर दो बार विजानियात में चले जाएंगे एक फिर वितरी की पूर्व के फल की व्याख्या का फल की व्याख्या 134 से एक सौ के फल की व्याख्या पांच भागों में पूर्वार्थ को ले लिया और तो फल की व्याख्या कर दी फिर उत्तरार्ध लेंगे, लेंगे? किमिच्छन को सबसे पहले लेंगे किसको लेंगे किमिचन को बिता दोन को सबसे पहले ले रहे हैं एक से एक छं थ कैसे काम आया एक से दो कैसे काम आया शरीर मनुषं जोरेट दो से 250 सौ उसके बाद उत्तरांग फल की व्याख्या दो से अंतिम दो इस प्रकार से इस एक मंत्र का हा दो सौ दो सौ पचास से दो तक फल की व्याख्या उत्तराखंड का भी फल बता देंगे इसी में और पूरी मंत्र का फल बता देंगे पूरी फल की व्याख्या पूरा प्रकरण एक मंत्र की व्याख्या में ये दो सौ श्लोक में से दो निकाल दो पहले दो तो केवल संबंध कथन कर रहा है 296 सौ छियानवे श्लोक प्रयोग कर श्लोक एक मंत्र की वाक उन्होंने भी काम थोड़ी दी उन्होंने एक मंत्र के वाक्य दो सौ नब्बे में किया है चेढ़ा ने विद्यालय में